दोस्तों आज कल हर जगा एक ही आवाज सुनाई देती है Believe you are special, you can be anything, you deserve everything लेकिन सच ये है, नहीं, तुम खास नहीं हो और ये कोई insult नहीं है, ये liberation है देखो problem ये नहीं कि लोग अपनी value समझते हैं Problem ये है कि हर कोई समझता है कि उसके problems unique है एक बंदा depression में हैं त एक बंदा fail हो जाता है तो सोचता है मैं unlucky हो। मेरे साथ ही क्यों। ये entitlement का modern version है, victim बन कर भी अपने आपको special समझना। Manson कहता है पिछले कुछ decades में self-esteem movement ने हमें एक जूट बेचा है। बस अपने आप पे believe करो और सब हो जाएगा। result लोग खुद से इतना obsessed हो ग लेकिन Manson गहता है average होना सबसे normal चीज है। वर्ल्ड के 99% लोग extraordinary नहीं है और यही जिन्दगी का balance है। अगर हर कोई extraordinary होता, तो कोई extraordinary होता ही नहीं। ये समझना painful है लेकिन इसी से freedom आता है। जब तुम अपने ego का pressure छोड़ देते हो, मुझे सबसे बड़ा बनना है, सोचो एक musician जो सिर्फ fame के लिए गाता है वो कभी content नहीं होता लेकिन जी musician सिर्फ music के लिए गाता है वो हर note में सुकून पाता है दोनों में फर्क यही है पहला special बनना चाहता है दूसरा बस अपना काम करना चाहता है Manson कहता है life के सबसे अच्छे लोग वो � तुम्हें हर बात personally लेना बंद हो जाता है। Failure से डरनी लगता, rejections का stress कम हो जाता है। और ironically यही सोच तुम्हें growth के लिए open करती है। So next time जब कोई बोले believe you are special, तो मुस्कुराओ और कहो नहीं भाई, मैं बस human हूँ। मुझे सब कुछ नहीं मिलना चाहिए और, और यह तब तुम्हें समझाता है कि लाइफ हर चीज के लिए हाँ कहने से नहीं बनती। कई बार असल पीस नो कहने में होती है। और इसी बात को Manson अगले चैप्टर में खोल के बताता है। The Importance of Saying No